बरसा कराते हैं मेघ जो है वो हो इन पर्वतों की कारण से रुकते हैं दूसरी दिशा में जाने पाते रुकते हैं पानी बढ़ता है उसके भी कारण पर्वत जो है वो हो जल को संग्रह करके रखते हैं उनके ऊपर बर्फ जमती है पानी इकट्ठा किए रखे हुए हैं और जबकि बरसात खत्म हो गई पानी नहीं होता है गर्मी के दिन होते हैं जब सब जगह पानी कहीं निमता नहीं है उस समय वो हो पर्वत बर्फ को रिलीज़ करते हैं वहाँ से कि भाई हमने स्टोर रखा है पेमन पानी अब गर्मी के दिनों जब आपका आवश्यकता है तब लोग तो वो पानी नदी में बहता हुआ आता है ऐसे पर्वत भी जो है वो परोपकार के कार्य में लगे हुए हैं धरणी पृथ्वी भी परोपकार के लगे हुए सभी इतने लोगों को पानीयों को धारण किए हुए धारण करने की धरणी तो ये सब इनको देखोगे सब के सब दूसरे के लिए किस प्रकार के लगे हुए अब ऐसे ही है को धारण जैसे सूर्य किसके लिए सूर्य प्रकाश किसके लिए है कुमत्ता के लिए दूसरी लोगों के लिए सारे विश्व विषयवर्ग का अंधकार मिटाने के लिए प्रकाश देने के लिए सूर्य तो जैसे इनके सबका जीवन जिनका सबके अस्तित्व तो जरूर फर्क दूसरे के लिए है तो ये गीता में तो देखोगे तीसरे अध्ययन में जहाँ पर कि प्रकृति के चक्र का वर्णन किया गया है वहाँ पर स्वामी जी यही बताते हैं कि प्रकृति में एक प्रकार का ये संसार के भीतर एक प्रकार से इस प्रकार का चक्र हर व्यक्ति अपना जहाँ स्थान उसका है वहाँ से यदि वो हो जो कुछ भी उसमें सामर्थ्य है शारीरिक मानसिक बौद्धिक उसके द्वारा यदि वो सारे जीवन लोक कल्याण के कार्य में लगा रहे तो तो प्राकृतिक नियम के अनुसार उसका जीवन है और उसके कारण से तो प्रकृति इतनी समर्थ है कि किसी व्यक्ति को कोई कमी नहीं होगी ना भूखों मरेगा न कपड़ों से कमी होगी न कहीं कोई उसको होगी सारे संसार के सभी लोगों का भरण पोषण भी होता रहेगा जीवन भी चलता रहेगा और जो जीवन का लक्ष्य वो पूरा भी कर सकते हैं लेकिन जहाँ माया ने घेरा और उल्टी बुद्धि हुई प्रकृति से लेने का प्रयास तो किया और देने के नाम पर कुछ नहीं मत पड़ोसी सास हो गति हो अदोग कुछ प्रकृति के विपरीत हो गया अगर खबर खबर खबर जैसे मशीन में खबराट पैदा हो जाए एक पुटिया टूट जाए काम करने लगे बंद करने लगे तो मशीन खबरा जाती है ऐसे ही प्रकृति का चक्र जिसमें की सूर्य चंद्र नक्षत्र तारे पृथ्वी नदी और पहाड़ पर्वत सभी जो अपने अपने कार्य में परोपकार में लगे हुए है यदि मनुष्य ने वहाँ पर परोपकार न करके स्वास्थ्य अपना सोचने लगा और और संग्रह करने लगा और उसके बदले में जो उसे करना चाहिए के लिए वो करना छोड़ दिया तो बस वही फिर वहां पर कष्ट पाएगा दुखी होगा चाहे जितना वो अपने आप को चतुर समझे कि मैं इतना उसे आरोपी ले लेता हूँ बेटा ढेला नहीं मेरा समान कौन होगा बुद्धिमान लेकिन वही सबसे ज्यादा मूर्ख और सबसे ज्यादा दुखी भी वही होता यही अब माया है ये सब बातें जो है वो हो आप देखो उन पर विवेकानंद जी का भाषण है माया के ऊपर दो तीन भाषण उनकी पुस्तक जो है वो हो है जहाँ भक्ति के ऊपर है ज्ञान के ऊपर है तो ज्ञान योग ऊपर जो उनकी पुस्तक है उसमें है माया के ऊपर लेक्चर है तो ऐसे ही दृष्टान्त तो देकर के जो देखो ये जो है ये ये माया है फिर जो उदाहरण दिया प्रकार को देखो ये माया है हा? जैसे व्यक्ति अगर जीवन में अगर जैसा कि नियम है जीवन का अपने शरीर सामर्थ्य के अनुसार जब तक जीवन है तो लोग कल्याण के कार्य में लगा रहे है। करता है तो तो उसका ठीक बुद्धि है और माया ने घेर लिया कहने की बस यही माया है और माया क्या विपरीत बुद्धि ऐसी प्रकार का होना तो कहते संत कौन और असंत कौन जो इस प्रकृति के रहस्य को नियम को नहीं जानता जीवन को और उल्टा आश्रम जिसका है वह संत सत है और जो जीवन का सही सही नियम जानता है और उसी अनुसार से जीवन जीता है सही दिशा में सही प्रकार से कार्य करता है बस वही संत है तो कहते है, संत का मुख्य बात यही है कि परहित हेतु सबन कही परहित हेतु हर व्यक्ति का जीवन दूसरे के लिए है उसके परिणाम स्वरूप क्या होता है उसकी जो आवश्यकताएं है वो अपने आप पूर्ति होती रहती अपने आप उतना उपलब्ध से होता रहता है जो उसे चाहिए जीवन के लिए बल्कि आवश्यकता से अधिक प्राप्त होता रहता है अखंडान जी से किसी ने पूछा कि भगवान अगर हम सन्यासी हो जाएं तो भीड़ माननी पड़ेगी और तो कभी खाने को मिलेगा कभी खाने को नहीं मिलेगा अखंडानी कहेंगे संन्यास के बाद तुम तो भूखो नहीं मर सकते और इतना खाने को मिलेगा कि अगर तुम मरोगे तो भूखो नहीं मरोगे ज्यादा खा के मरोगे अब तक कोई सन्यासी ऐसा नहीं हुआ जो भूखो मरा हो जितने सन्यासी मरे सब ज्यादा खाने के कारण मरे बस ये नियम क्या है कि ये है कि अगर आप दूसरे के सेवा कार्य में लग जाओ भगवान की सेवा में लगो समाज सेवा के कार्य में लगो तो फिर किसी प्रकार की कमी नहीं नियम एक बार बस वही नियम चलता है परित्र बस जिनके मन माही तिनका जग दुर्लभ कसम इतनी बात समझ ले तो समझो परमार्थ विद्या आ गई अध्यात्म विद्या समझ में आ जाए परहित बस जिनके मन माह कोई बस दुर्लभ नहीं और परमाथ भी दुर्लभ नहीं मुक्ति भी दुर्लभ नहीं भक्ति भी दुर्लभ नहीं सब और संत लोग यही करते परहित ये तो पर हित करनी संत हृदय नवनीत समाना ऐसा तो संत संतों के हृदय कैसा संतों हृदय बड़ा को दूसरों को दया करना कृपा करना भाव उनकी सेवा करना सहायता करना ये उनका स्वभाव होता है तो कहते तो संत हृदय नवनीत समाना संतों हृदय मक्खन की तरह से कोमल मखन बड़ा मुलायम होता है होता ऐसा नवनीत के कहते कहा कभी पर कहे न जाना कवियों ने कहा जरूर कि संतों के हृदय मखन की तरह से है लेकिन उसमें भी कमी है मैंने उदाहरण कोई बहुत अच्छा नहीं ऊपर ऊपर से देखो जरूर कहोगे जैसे मक्खन बड़ा मुलायम होता ऐसी संत है संत भी कामल होगा मक्खन की तरह होगा लेकिन नहीं उसमें मक्खन में ये कमी है कि जब उसको गर्म करो तभी तो वो पिगलता मक्खन के सामने अगर कोई दूसरी वस्तु रखी हो हां? तो दूसरी वस्तु को जिसको गर्म करोगे पिघले जले कुछ भी हो लेकिन मक्खन मक्खन अपना मक्षन ही देख रहा है कि देखो इस आदमी का कपड़ा जल रहा है तो चले तो नहीं और वो चलेगा तो स्वयं जब तो यही तो बोल रहा है निज परिताप द्रव्य नवनीता जब स्वयं तप्त तो होगा तब पिघलेगा निज प्रताप अपना ताप होगा तब दबेगा दूसरे के प्रताप नहीं जलेगा <coughs> दूसरे के जलने नहीं जलेगा उससे पिघलगा नहीं तो निज परिताप द्रव्य नवनीता और दुख द्रवयत पुनीता और संत हुए जिनको स्वयं कोई कष्ट नहीं है लेकिन दूसरे के कष्ट को देख करके ही वो पिघल उनका हृदय पिघल जाता है कष्ट दूसरे को है और पिघल संत इसके माने ये कि कितना उनके उनका संतों का हृदय कितना सेंसिटिव है कितना स्वभाव पड़ता है तो ये कहते हैं कि पर दुख धर्म सुत पुणीता माने ये कि संत का स्वभाव पर हेतु है और उनकी सहायता सेवा में लगे रहते हैं और जीवन जन्म सुफल अभी कहते हैं कि ऐसे आप जैसे ऐसे आप संत का दर्शन करके आपके निकट हमारा जीवन भी सफल हो गया और जन्म भी सफल हो गया दोनों बात जीवन और जन्म जीवन जन्म सुफल मम और जीवन का सफल सफलता इसी में है भी जैसे गुरु कहते हैं उसी प्रकार से जीवन की सफलता इसी में है जिसको आध्यात्मिकता समझ में आ जाए जिसको भी मोह दूर हो जाए माया निम्ध हो जाए तत्व का ज्ञान हो जाए भगवान की भक्ति प्राप्त हो जाए उसी का जीवन भी सफल है उसका जन्म भी सफल है जन्म सफल के मैं शरीर धारण किया तो जन्म सफल हो गया अगर ये सब हो गया और जन्म के साथ साथ सारे जीवन जिए, तो जीवन के जीवन भी सार्थक हो गया मैंने जिसमें जीवन था वो कार्य पूरा हो गया दोनों बातों जीवन जन्म सफल मन गये तम प्रसाद संशय सब गए आपके कृपा सारे संदेह समाप्त हो गए संदेह मितमिक विद्या के तात्पर्य के सारे कष्ट जीवन के जो है वो संदेह के कारण है संदेह जब तक व्यक्ति को है भ्रम जब तक है तभी तक समस्याएं हैं भ्रम हो संदेह हो मोह मोह ज्यादा प्रबल समझगा Ahora uh -huh. जाने वो सदा मोहि किंकर और कहते हैं तो मुझे सदा ही अपना किंकर समझना किंकर व दास अब ये इसकी लिंक वहां से जोड़ो कि हो ही मोहिने प्रति हम प्रति उपकार नहीं कर सकते प्रति उपकार जो नहीं कर सकता है उसे क्या करना पड़ता है कहते हैं जाने सदा मोहिनी निधि मुझे अपना दास समझना अगर प्रति कर देते तो छुटकारा हो जाता उपकार नहीं कर सकते इसलिए उनके किंकर वो करके रहे <coughs> यहाँ पर जो है वो अध्यात्म विद्या के क्षेत्र में चालाकी नहीं चलती भौतिक क्षेत्र में जैसे चालाकी चल जाती है और अग्निता में इतना चालाक को देखो मैंने ले तो लिया दिया कुछ नहीं किता भले ही उसका परिणाम गड़बड़ निकले लेकिन चालाकी तो चल गई तो ले ही लिया लेकिन अध्यात्म के क्षेत्र में चालाकी चलती ही नहीं चालाकी एक सिक्का है, जो अध्यात्म के क्षेत्र में जहां ज्ञान का प्रकाश वहां चलते ही नहीं सिक्के नहीं चलता चालाकी का सिक्का चलता ही नहीं बिल्कुल जहाँ चालाकी की बात आई वो सिक्का चलेगा नहीं ये तो नकली है वहां से सत्य है वही चलेगा तो ये कहते हैं कि वहां पर जो है यह यदि इस प्रकार से व्यक्ति को कृतिकता प्राप्त हुई धन्यता प्राप्त हुई मोह दूर हो गया परम शांति विश्राम और सुख मिल गया तो फिर वो व्यक्ति कृतिक हो गई और उसको प्रत्युपकार करने की इच्छा करेगी करेगा वो ये नहीं अपने मन में लाएगा कि चलो मेरा काम तो बन गया आठाव छुट्टी अब क्या करना है उसे लेना ये नहीं कर सकता जाने हो सदा मोहिन् जी किंकर पुनी पुनी उमा हैं इस प्रकार से अब ये शंकर जी है, कहते है उमा सुनो, बर, पुन पुन इस हैं, बार बार कहने लगे हम आपके किंकर हैं हम आपका प्रतियोग कार्य का करें हम धन्य हैं हम आपके चरणों में बार बार प्रणाम करते हैं, यही बार बार बोलते रहे तो ताे और प्रेम सहित मत भी बस अंत में करिए हुआ कि उनके चरणों में गौका के चरणों में प्रणाम किया प्रेम सहित प्रणाम किया मत भीर कि मैंने बड़ा धैर्य रख करके वो समय जो है वो जाते समय और ऐसा लगता है गौर जो जो बोल रहे थे उनको संवेद उत्पन्न हो रहा था इमोशनल हो रहे थे प्रेम के कारण भक्ति के कारण से कृतज्ञता के कारण से तो उन्होंने अपने धैर्य धारण किया धैर्य के द्वारा बुद्धि को सावधान रख करके अपने जैसे इमोशंस के ऊपर नियंत्रण करते हैं वैसे उन्होंने अपने मन के ऊपर बुद्धि के ऊपर नियंत्रण रखा और रख करके फिर उनको प्रणाम किया और प्रणाम करके चले गए। गयी गर्व वैकुंठ था वो उसके बाद गौरव जो है बैकुंठ लोग चले गए हृदय राघुवीर और भगवान श्री राम जी का स्मरण करते हुए उनके हृदय में प्रेम हो ही गया तो भगवान का तो बार बार उन्हीं का स्मरण निरंतर करते हुए वैकुंठ राम के लिए चले गए तो इस यहाँ से पूरा अब कहते हैं गिरजा संत पार्वती कथा कागो गई उसका समापन हो तो शंकर जी कहते हैं कि तुमने पूछा की कथा गौ की कथा तो हमने सब सुना दी हुँ? कि गौड़ जैसे भगवान के बाहन उनको भी मोह कैसे हो गया वो भी सुना दिया और कागभसुंड जैसे कवुए को कबुआ शरीर और भगवान की भक्ति कैसे प्राप्त होगी इसको भी दिया जो योग तुमने प्रश्न पूछे थे वो सब इस कथा में सब प्रश्नों का समाधान हो गया बस अब तुम ये देखो कि ये समस्या जो है गुरु की कैसे समाधान हुई ये सत्संग से हुई कागभसुंड को जो ऐसी भक्ति प्राप्त हुई वो कैसे प्राप्त हुई सत्संग से हुई तब तो देखो सबकर्म देखोगे तो विचार करोगे उदाहरणों से ये पता चलता है कि सत्संग बड़ी मूल्यवान है कि गिरजा संत समागम गिरजा मन वही हो माँ पार्वती देखो संत समागम सम सं। संत का जो समागम है मैंने तो सत्संग हो भगवान की कथा सुनने को मिले तो कहते हैं न लाभ कछुआ उसके समान कोई और लाभ नहीं सबसे बड़ा आप जीवन में यही पहले भी कहें प्रकार के सत्संग की महिमा यहाँ फिर बोलते हैं जगह जगह बोलते रहते हैं पहले तो सत्संग और फिर सत्संग में भगवान की चर्चा भगवान की कथा उनकी महिमा का वर्णन वो सब ये सब्जे है इसके समान मूल्यवान कुछ भी नहीं क्योंकि इसी से अज्ञान आदि नष्ट होता है भगवान में भक्ति प्राप्त होती है जीवन की सही दशा प्राप्त होती है द्रगुण जीवन के व्यक्ति भी छूटते है। हैं सुख के जो साधन है वो सब इसी से सत्संग से उपलब्ध होते हैं इसलिए सत्संग सबसे ज्यादा मूल्यवान है बिना बिना के हो हो ये ये ये सो गावे बेद पुराँ, बेद पुराँ सभी गाते हैं कि भगवान भगवान भगवान की की कृपा कृपा से सत्संग सत्संग तो, अगर हो, तो भगवान के लिए कृतज्ञता ने देखो कैसी कृपा की जो सत्संग प्राप्त अब ये वो याद रखें जो वही बताया था कि जैसे हनुमान जी जब लंका में प्रवेश करने लगे तब तो वहां सत्संग की थी महिमा लंकिनी ने जैसे बताई कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुला एक यंग और तू नताय शकल मिल और जो सुख लव सत्संग इसलिए जब वो हो सत्संग की महिमा क्षण मात्र भी सत्संग निमेश पल आ? किसी समय थोड़ा भी जितना भी सत्संग प्राप्त हो तो उतना सत्संग यह ब्राह्मूल्यवान है सत्संग को समझा रहे सत्संग कैसे होती रहते हैं फुर्सत होगी तो सत्संग कर लेंगे तो वो मैंने फिर वही के हिंदू हो का प्रकोप है कहते पहले तो सब अपने काम करेंगे तो सत्संग भी कर लेंगे उनती बात सत्संग सत्संग पहले सबसे ज्यादा मूल्यवान मूल्यवान काम पहले होना चाहिए और बाकी काम दुनिया के जितने सब बाद अगर खाना रखा हो सत्संग रखा हो तो पहले क्या होना चाहिए कि पहले खा दो तो देखा जाएगा सब सही सत्संग नहीं ए? सबसे ज्यादा आवश्यक जो है सत्संग पहले खाना तो बाद में भी खा ले सत्संग मिला न मिला खाना तो वो इन सही रहता एक दिन न भी खाओ कोई बात नहीं लेकिन सत्संग बाद दुर्लभ है वो पहले ही होना चाहिए सबसे पहले प्रात आगे देखिए कहूँ परम पुनीतिहासा सुनत श्रवण छूट ही पास प्रत कल्प करु करुणा कुंजा उपजय प्रीति राम पद कन्या मन क्रम बचन जन तेई सुनई कथा श्रवण मन लाई तीर्थाटन साधन समुदाय जोग विराग ज्ञान निपणाई ना ना म धर्म व्रतदाना संयम दम जप तप मक ना भूत दया दुज गुरु शिवकाई विद्या विनय विवेक बड़ाई जहां लग साधन भेद बखानी सब कर फल हरि भगति भवानी सो रघुनाथ भगत सुखि गायी राम कृपा का एक पाई मुनु दुर्लभ हरी भगति नर पावि बिना प्रयास यही कथा निरंतर सुन ही मान विश्वास खुशिया शंकर जी भी समापन करते हैं इसलिए कहते हैं कि मैंने जो था सुना दिया कहीं परम पुनीत इतिहासा परम पवित्र इतिहास है ये इतिहास इनका का गरुड़ का ये इतिहास भी सुना दिया ये भी बड़ा पवित्र है और सुनत समय सुनने से बंधन से छूटते हैं और काभूषण गरुड़ का संवाद तो सुनाई दिया और तो सारी कथा भगवान की सुना दी वो भी इतिहास है ये रामचरित इतिहास ग्रंथ है अपने साहित्य में वैदिक साहित्य पौराणिक साहित्य और ऐतिहासिक साहित्य महाभारत और रामायण इतिहास ग्रंथ है इसके कारण से रामचरितमानस भी इतिहास ग्रंथ है तो हमने इतिहास को दिया <coughs> कि इतिहास भी ऐसा इतिहास नहीं जैसे इतिहासकार लिखते हैं। उस प्रकार करने ये सब इतिहास आध्यात्मिक रूप ले लिया <coughs> इसमें इसमें अध्यात्म शिक्षा किस प्रकार की प्राप्त होती है वो सब उसके साथ में जुड़ गई थी इतिहास हो गया परम कुत इतिहास छूटाई छूटाशा इसके सुनने से ही भवबंधन छूटते हैं ये, ये कथा सुनने से व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त होता है भक्ति प्राप्त होती है और भवबंधन जो है संसार सागर से उद्धार भी होता है ये समझ जाता है प्रणत कल्पतरु करुणा कंजा उपजयी प्रीति राम पद कंजा भगवान राम जो है वो प्रणत कल्पतरु है करुणा निधान है ऐसे भगवान श्री राम जी की चरण कमलों में प्रीति भी उत्पन्न होती है ये कथा सुनते सुनते भक्ति भी आ जाती है हृदय में इनकी दाम पद कम भगवान श्री राम जी के चरण कमलों में और प्रणत कल्प कर् करुणा पुंजा भगवान तो करुणा पुण्य है और प्रणत माने जो उनकी क्षण में आए हुए हैं उनके लिए कल्प वृक्ष है कल्पवृक्ष मैंने जो चाहते हैं सब प्राप्त होता है लौकिक आध्यात्मिक पार्मार्थिक जो भी उनकी कामनाएं व्यक्ति की होती क्षण में आए उनकी सबकी पूर्ति होती है मन क्रम बचन जनते अग जायी और इस कथा को सुनते सुनते जो है वो पाप भी दूर होते हैं मन बाणी और कर्म से नाना प्रकार के पाप व्यक्तित करता रहता है वो पाप इकट्ठे होते रहते हैं इस कथा को सुनते सुनते पापों से छुटकारा भी होता है और सुने ये कथा सर्व मन लाई जो इस कथा को मन लगा करके सुनते हैं उनको ये फल प्राप्त होता है मन इससे ये भी है कि इसी प्रकार से कहते रहते हैं कथा को मन लगा करके सुनना चाहिए मन लगा कर सुनने के मतलब समझने की कोशिश इसमें क्या कहा जा रहा है ऐसा अर्थ तो क्यों है ये सब बार बार विचार करता रहे उसी तरह ध्यान देता रहे तब मन लगा करके सुनना है बेमन सुनने के माने बैठे हुए सोच कुछ और रहे कर कुछ और रहे और सुन कानून बस सुन रहे हैं तो ऐसे करके ये सुनना जो है वो उसका फिर प्रभाव जो कथा सुनने का होना चाहिए वो नहीं होता इसलिए मन लगा करके सुने और तीर्थाटन साधन समुदायी अब वो सब गिनाते हैं कि अनेक प्रकार के आध्यात्मिक साधन उनकी एक लंबी लिस्ट देते हैं क्योंकि तो देखो इन सबका अंतिम में फल जो है सब कर फल हरि भगत भगवानी इन सबका फल अंत में ये कहते हैं कि भक्ति ही प्राप्त करना है और भक्ति अगर प्राप्त हो जाती है तो सब साधन सार्थक हो गए और साधन कौन कौन तीर्थाटम जिससे तीर्थ यात्रा है वो भी साधन है तीर्था साधन साधन समुदाय समुदाय बहुत से साधन है तीर्थ में पैदा हुआ और फिर योग योग साधना है वैराग्य है ज्ञान है निपुणता है कि मन कुशलता है व्यक्ति की नाना कर्म धर्म नाना प्रकार के कर्म है धर्म है फिर व्रत अनेक व्रत है दान भी है वो भी आध्यात्मिक साधना में धर्म साधना में संयम है और फिर दम है संयम है इंद्रिय निग्रह इत्यादि है दम है इंद्री निग्रह है निग्रह है जप है भगवान का नाम जपना है तप है तपस्या अच्छा करना है ये मख नाना मन नाना प्रकार के यज्ञ हैं वो यज्ञ भी किए जाते हैं भूत दया मन प्राणियों के ऊपर दया करना समस्त प्राणियों को भाव रखना ये भी आध्यात्मिक साधना धर्म है ये और गुरु, गुरु प्राप्त हो व्यक्ति को विनम्र हो जाए विवेक आ जाए बढ़ाई के मन उसको यशकी प्राप्त हो जाए ये सब साधन व्यक्ति प्राप्त कर लिए जहां लगे साधन वेद पखानी वेदों में जहाँ तक और भी साधन बताए गए हैं समस्त साधन क्या सबकर कर फल हर भगत भवानी सभी का अंतिम फल भगवान की भक्ति है ये सब किए भगवान की भक्ति आ गई तो तो साधन सब सफल हो गए सुनाथ तो भगत श्रोति गायी इसी प्रकार जैसे यहाँ का सबकर कर फल हर भगत सुहाई यही वशिष्ट जी का याद करो जब भगवान राम के पास गए उत्तराखंड में राम राज्य की स्थापना के बाद में उनके सिंघासन पर बैठने के बाद में मशिष्ठ जी गए भगवान राम के पास मिलने के लिए और वहां जाकर के उन्होंने यही कहा कि पहले ब्रह्मा जी ने हमसे कहा कि तुम पुरोहित बन जाओ तो हमको अच्छा नहीं लगा तब तो उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं तो सूर्य वंश के पुरोहित बनोगे तो वहां भगवान अवतार लेंगे तो फिर हमने कहा फिर भगवान के दर्शन प्राप्त होंगे भक्ति प्राप्त होगी तो ये बड़ी सौभाग्य बात इसलिए हमने पुरोहित धर्म स्वीकार कर लिया फिर वहां सब वहां पर ये सभी इसी प्रकार के नाना प्रकार के साधन सब वहाँ गिनाए और गिनाने के तहत फिर कहा सबका अंतिम फल जो है वो हो भक्ति है आपके चरणों की भक्ति अंतिम तो हमने ये स्वीकार कर लिया पुरोहित कर्म स्वीकार कर लिया वैसे उसी प्रकार की लिस्ट यहाँ पर भी देते हैं माने ये सब साधन स्वयं साधन मात्र है साध्य नहीं है ये साधन साधन को साधन समझे कभी कभी को लोग साधन को ही साध्य मान लेते हैं अब जैसे तीर्थ यात्रा करने को निकले कोई तो तीर्थयात्रा निकलने में व्यक्ति को सुख लगता ज़िक ज़िक है प्रसन्नता लगती जगह जगह घूमता है मंदिरों के दर्शन करता है तो उसके पाप दूर होते हैं प्रसन्नता भी उसको होती है लेकिन उसी को बहुत मान ले तो ऐसा नहीं है तीर्थयात्रा के बाद में भी अगर भर्ती होने में आ गई तो तीर्थयात्रा भी सफल अगर भर्ती नहीं आई तोर्थ यात्रा जो होती साधन मात्र रहेंगे ऐसी अन्य अन्य साधने जब तक इत्यादि है ये सब इसलिए किए जाते हैं कि भगवान के चरणों में भक्ति आ जाए अब भगवान के भक्ति आ जाए तो फिर वो संत बन जाए संत बन जाए तो हित सबन के करनी फिर वो फिर सबके हित के हित के लिए लग जाए ये सब भक्ति का स्वरूप होता है तो कहते हैं सुनाथ सु सो सु रघुनाथ भगत सती और राम कृपा का एक पाई कहते हैं कि वो जो भगवान की भक्ति है वो बेजो भी इस प्रकार के गाया है कहते हैं कि वो भगवान की भक्ति कैसे प्राप्त होती राम कृपा का एक पाई, भगवान की कृपा से किसी एक आध को प्राप्त होती है ये भगवान की भक्ति किसी एकाध को प्राप्त होती है पहले भगवान की कृपा से सत्संग किसी एक आद को प्राप्त होता है पीछे देखो कहा यह नहीं है कि बिनहर कृपा न हो ऐसो भगवान की कृपा के प्राप्त नहीं होता और सत्संग के बाद भगवान की भक्ति प्राप्त हो वो भी होता मैंने इस अध्यात्म साधन में सफलता जो कुछ है वो सब भगवान की कृपा से ही है इसलिए भगवान की कृपा की आकांक्षा निरंतर करते रहना चाहिए साधना अपनी तरफ से करे पूरी शक्ति सामर्थ्य अपनी ओर से लगावे लेकिन भगवान से ये प्रार्थना करते रहे कि आप भी कृपा करो तभी हमारी सफलता होगी तो मुनि दुर्लभ हरि भगत नर पावी बिना प्रयास कहते ये भगवान की जो दुर्लभ भक्ति है ये नर पावी बिना प्रयास ये बिना प्रश्न के प्राप्त कर सकते हैं कैसे जे ये कथा निरंतर सुने ही माने भिश्वास। भिश्वास मान विश्वास जो विश्वास मान करके कथा सुने अब देखो कहा, कहा, कहा क्या क्या बात हो गई कि सत्संग और सत्संग भगवान की कृपा तो सत्संग भी भगवान की कृपा से और भक्ति भी भगवान की कृपा से लेकिन सत्संग अगर प्राप्त हो जाए तो फिर भक्ति उसमें कोई बहुत परिश्रम की बात नहीं फिर भक्ति सत्संग और भक्ति के बीच में व्यक्ति को कोई बहुत परिश्रम नहीं करना पड़ेगा जे यही कथा निरंतर सुनाई उनको सत्संग तो मिली गया भगवान की कृपा से और भगवान की कृपा से उनको भक्ति भी प्राप्त हो जाएगी और कहते हैं पावई दिन ही प्रयास फिर कोई प्रयास मैं की मैंने भगवान की कथा सुनते सुनते सुनते सुनते भगवान कथा एक प्रकार का जप है स्मरण आ रहा है।, है तो एक प्रकार का उनका ध्यान भी रामकथा में भगवान का नाम जप भी हो रहा है भगवान का ध्यान भी हो रहा है अब ये जो साधन मुख्य साधन है वो कथा में स्वयं होते रहते है और व्यक्ति के अंदर भी वो परिवर्तन भी आता रहता है मानसिक विकार दूर होते रहते हैं तमोग दूर होता रहता है शांति आती रहती है विश्राम आती है प्रतिशुता होती रहती है धीरे धीरे करके उसका अविद्या नष्ट होती रहती है तो बार बार इस कथा को सुनता रहे सुनता रहे सुनता रहे तो ये सब फल उसको प्राप्त नान्यापृहारगुपते हृदय सुमती सत्य बता च भवान्नखिला भक्ति प्रयत् रघुकुं निर्भरा मे काो सुत श्रीराम जयराम जय जय रा